नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपकी स्नेहल तो चलिए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं कुछ खास मेहमानों के साथ तो आज हमारे बीच में शिल्पा ठक्कर जी हैं जो कि सोशल इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं और वर्तमान समय दुबई में रहकर अपना खुद का रघुवंशी सोशल ग्रुप चलाते हैं और आज हमारे साथ बहुत से

अपने मोटिवेशनल एक्सपीरियंसेस भी शेयर करेंगे इसी के साथ आज हमारे बीच में चंद्रिका जी भी हैं जो कि समाज सेविका है और वर्तमान समय दुबई में रहकर शिल्पा जी को असिस्ट करते हैं और आज वे हमसे अपने सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस भी शेयर करेंगे और साथ ही साथ हमारे बीच में डॉक्टर बरखा भी हैं जो कि नागपुर में रहते हैं और आज वह हमें अपने गीत सुनाकर आनंदित करेंगे

और इन सब का साथ देने के लिए हमारे बीच में है आर जे रामेश तो चलिए इन सबके एक्सपीरियंसेस और मोटिवेशनल बातें सुनने से पहले क्यों ना एक छोटा सा ब्रेक ले ले

का विश्वास कमजोर

इतनी शक्ति हमें देना दादा मन का विश्वास कमजोर

नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे क्योंकि आज हमारे साथ विशेष विदेश दुबई से जुड़े हुए दो लोग हैं जिनसे हम लोग बातें करेंगे और आज के इस कार्यक्रम में हम लोग उनसे बातें करेंगे बातें मुलाकातें इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा शिल्पा ठक्कर जी का जो एक इवेंट ऑर्गेनाइजर है और वहाँ पर इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं जैसे सत्संग है या और कोई विशेष कार्यक्रम है भक्ति

का या फिर ऐसे कार्यक्रम जो लोगों को एक स्पिरिचुअलिटी uh, का माहौल बनाता है, ऐसे इवेंट्स को अरेंज करते हैं। तो आप सभी की तरफ से शिल्पा का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस शो में इन चन्मतारियों के साथ शिल्पा थी जी थी कैसे आप? हैं आप मैं ठीक हूँ आप बताइए आप कैसे हो आपका नमस्कार दिया शुक्रिया शुक्रिया और शिल्पा जी मैं चाहूंगा की आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए

अपने परिवार के बारे में बताइए सबसे पहले <laughs> तो पहले तो तो ऊपर हो गए हैं मैं मैं मेरे फैमिली के साथ में मेरी मैं मैं दो लड़कियां हैं मेरे हसबेंड हैं और छोटा सा एक परिवार है और मैं काफी सोशल वर्क मुझे पसंद लगता है तो मैं काफी टाइम्स मतलब काफी सालों से इसमें जुड़ी हुई हूँ जैसे 20 साल तक हो गया इधर दुधरे में ऊपर

तो पहले मैं गुजरात सोशल क्लब में काम करती थी तो वहां पे मैं ट्रेजरर ट्रेजर से थी और अभी मैंने अपना खुद का जो हमारा एक कास्ट रहता है जैसे हम लोहाना है तो हमारा हमने खुद का मिनिस्टर तो उसका भी जो स्टार्टिंग में मैंने जो ये सब प्रेरणा मुझे ऐसे ही कि जब छोटी थी तब पापा ने सबको क्या बोलते है की जब स्कूल वगैरह में थी तब से मुझे ये सब सोशल

था था, तो पहले क्या थी कि मैं उसमें रह चुकी थी। आगे नहीं बढ़ते हैं तो फिर दूसरे गुजराती तो सोशल क्लब वैसे चल रहा था तो वहां पे काफी साल रही फिर मैंने अपना एक छोटा सा पहले ग्रुप स्टार्ट किया जो हमारा रघुवंशी सोशल क्लब करके तो उसमें स्टार्टिंग में मुझे सिर्फ

50 लोग थे जैसे बोलो आप, हाँ, कि मैंने जो चलो तो हम हाँ. कुछ करके हमारा कम्युनिटी के लिए करना चाहना चाहिए तो पहले मैंने उसको सिर्फ छोटे से ग्रुप से स्टार्ट किया फिर बाद में हमें कितना अफोर्ड यहाँ पे जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट जो भरत जो वाइस प्रेसिडेंट है यहाँ पे और हरीश पवानी जो है हमारे प्रेसिडेंट है

फिर उसने बाद में जो है मनोज बाराई है भूपल भाई ठक्कर है सबका मुझे काफी सपोर्ट मिला है काफी हेल्प मिली थी और उसके बाद में हमारा जो तो ग्रुप है वो बहुत आगे मतलब चुका है अभी और एक्टिव भी इतना रह चुका है अभी हम ऑनलाइन सत्संग वगैरह स्टार्ट कीर्तन वगैरह करते हैं क्योंकि अभी एक्टिविटी कम है तो अभी ये सब काम हम सोशल में कनेक्टेड रहने के लिए अभी हम ऑनलाइन स्टार्ट करते हैं

तो ऑनलाइन पे हम सब साथ में जुड़े रहते हैं काफी नवरात्रि छोटे मोटे त्योहार जैसे वुमेन डे आता है तो उसके लिए के लिए हम जाते थे तो सभी डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम पहले अभी क्या की कोविड के हिसाब से बंद हो गया है तो हम चलो एक्टिव तो रहना ही है तो अभी मैं और साथ में मेरे हिसाब में जून है

साथ में कीर्तन वगैरह साथ में कर रहे हैं और इसी सबसे रहते हैं तो बस यही है तो चलो इसलिए साथ में, तो में इसलिए वो आई हुई है शिल्पा जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अपने बारे में और अपना परिवार के बारे में बताने के लिए

आइए कार्यक्रम के शुरुआत में हम लोग आपका स्वागत करना चाहते हैं चंद्रिका जी आपसे बीरू होंगे थोड़ी देर में और शिल्पा ठक्कर जी हमारे साथ हैं दुबई से और जैसे कि उन्होंने बताया कि इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तो ये एक अच्छी बात है अभी खुद का एक ग्रुप उन्होंने स्टार्ट किया है ग्रुप के साथ मिलकर ऑनलाइन अभी काम कर रहे हैं तो डॉक्टर बरखा जी बहुत बहुत स्वागत है मैं चाहूंगा की आप स्वागत में एक गीत जरूर सुनाइए शिल्पा जी के लिए एक भक्ति गीत सुनाती हूँ जी जी सुनाइए बहुत अच्छा

तेरी मुरली की झनकार पार मेरे दिल के कर गई हो तेरी मुरली की झनकार

पार मेरे दिल की कर गई हो मेरे मन को रहा न होश खार में तो ज़िंदा मर गई हो तेरी मुरली की झनकार पार मेरे दिल की कर गई हो कहे को भी सारा शाम अपना बनाए की जन नहीं दूंगी शाम बइया छुड़ाई के काहे को भी सारा शाम अपना बनाए के

जाने नहीं दूंगी शाम बइया छुड़ाई के पार करो मेरी ना बीच मझदार में पड़ गई ओह पार मेरे दिल के कर गई हो मेरी गुरली की झनकार पार मेरे दिल के कर गई हो मेरे मन को रहा ना हो

मैं तो जिंदा मर गई हूँ तेरी मुरली की झनकार पार मेरे दिल के कर गई आधी अधी रत्तियों में आन आन के मुरली बजाई तूने छुप छुप के आधी आधी रत्ियों में आन आन के

मुरली बजाई तूने छुप छुप के उधर से आई घनश्याम नजरिया ऐसी पड़ गई ओह पार मेरे दिल के कर गई हो मेरी मुरली की झनकार पार मेरे दिल की कर गई हो

मेरे मन को रहा नहर में तो जिंदा मर गई तेरी मुरली की जानकार, पार मेरे दिल के कर गई थैंक यू सो मच चलिए डॉक्टर भाई बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही सुंदर भक्ति गीत सुनाने के लिए <laughs> जी शिल्पा जी थैंक यू सो मच मेरी मदर का बनाया हुआ गीत है <laughs> <laughs> बहुत

<laughs> बहुत सुंदर शिल्पा जी आज के इस कोविड काल में भी आपका उमंग उत्साह देखकर बहुत खुशी हो रही है आपने जैसे बताया कि अभी इवेंट्स पब्लिकली तो ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते लेकिन आप ऑनलाइन इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं और लोगों में वैसे ही प्रेम उमंग उत्साह कायम रख पा रहे हैं

तो ये अपने आप में एक प्रेरणादायक बात है कि जहाँ मनुष्य स्ट्रेस में जा रहे हैं इस कोविड काल में वहीं आपकी ये सुंदर कोशिश हमें और हमारे सुनने वालों को प्रेरणा दे रही है तो चलिए दोस्तों इन्ही सब बातों के साथ हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं

तो आइए बात करते हैं चंद्रिका जी से चंद्रिका जी कैसे हैं आप बस थी। सब ठीक है बहुत मजे में है अच्छा अच्छा, अच्छा। शिल्पा जी को आप कब से जानते हैं इनके साथ कैसे जुड़ना हुआ वो बताइए हमें दो साल हो गया हम लोग हाँ। में मिले थे बाद में हम लोग सगे हाँ। एकदम अंगत के संगत सगे में मिले अच्छा अच्छा

जी जी, जी जी जी बहुत अच्छी बात है और आप कैसे असिस्ट करते हैं उनको कैसे हेल्प करते हैं शिल्पा जी को थोड़ा सा बताइए हम लोग बहुत ओ जो सत्संग बनाते सत्संग होते उसमें हम लोग एक दूसरे को देखते है सब लिस्ट बनाते हैं ये रखना वो रखना इसमें कोई भी गलती है कहीं कोई भी कोई भी गलती है तो मैं उसको बता देती हूँ फोन करके शिल्पा जी ये गलती है ये उन लोग कर ले सुधार ले दूसरे हमारा बहुत अच्छा होता है

बहुत बढ़िया बड़ी मिलजुल काम करते हैं जी जी जी चंद्रिका जी बहुत ही अच्छी बात है मिलजुल काम करना चाहिए और एक दूसरे को हेल्प करते हुए आगे बढ़ना चाहिए तो बहुत ही अच्छा आप जो है एसिस्ट कर रहे हैं उनको शिल्पा जी को तो आइये शिल्पा जी से मैं फिर जोड़ना चाहूंगा आप सभी को शिल्पा जी एक और बात मैं पूछना चाहूंगा जैसे हमारे जीवन में काफी चीजें आती है जाती है और इवेंट uh, ऑर्गेनाइजेशन का जो आइडिया कब से आपको आया और किस तरह से आप उसको समझने लगे और फिर उसको कैसे आपने शुरू किया वो बताइए

इवेंट जैसे मैंने पहले भी कहा कि सोशली मुझे बहुत जीव पहले से भी बहुत अच्छा लगता है

तो स्टार्टिंग में जैसे जुड़े जुड़े है थे, काम वगैरह करते थे बाद में सोचा की चलो कुछ न कुछ तो हमको करना ही चाहिए वैसे भी लेडीज की वुमेन ऑर्गेनाइजर के लिए हमें क्या, कुछ न कुछ वुमेन एम्पावर के लिए करना चाहिए तो पहले हम छोटे छोटे जैसे वुमेन डे के लिए पहले फिर बाद में छोटे ग्रुप जैसे

लेडीज के लिए छोटी ट्रिप यहाँ से जैसा अबू धाबी जाए तो ऐसी छोटी ट्रिप हमने बनाई फिर बाद में ये लेडीज के लिए हमने डेजर्ट सफारी के करके आता है जो एवरी ईयर वहाँ पे हम गए हुँ. तो ऐसे पहले

छोटे हमने हमने लेडीज़ से स्टार्ट किए प्रोग्राम फिर फिर लगा कि चलो इसमें थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा अच्छा लग रहा है और भी करने के लिए फैमिली गेट टूगेदर वगैरह चालू कर दिया फिर नवरात्रि है ऐसे हमने सब साथ में रह रहे के, किसी के साथ टाइप करके ऐसे हमने स्टार्ट में जैसे आगे बढ़े उसके तो

हमारा प्रोग्राम चलता है और बहुत अच्छी इवेंट हम लोग करते हैं और एक लास्ट ईयर हमारा बहुत बड़ा इवेंट रहा है हमारा जो लोहाना महापरिषद ग्रुप का था हमारा यहाँ पूरी कंट्री के लोग जितने भी हैं देश में से सब लोग यहाँ पड़ा किया है यहां पे प्रोग्राम लास्ट ईयर तो काफी कंट्री में से लोग पे साथ में जुड़े थे का मौका मिला जो लोग यहाँ तक घूमने वो बोले चलो देश के महाने दुबई भी घूम लेंगे और अफ्रीका यूरोप लंडन

इंडिया uh, सब जगह से लोग आए और हमारा बहुत अच्छा सा प्रोग्राम रहा उसमें काफी सपोर्ट भी हमने लोगों ने बहुत मिला है यहाँ के जो हमारे सोशल ग्रप में हमारे रघुवंश में जो मेन लोग है उसका आ, बहुत अच्छा सा सपोर्ट रहा तो प्रोग्राम वैसे भी

देते हैं। जी सिंपा जी एक और बात पूछना चाहूंगा जैसे कि हम लोग इंडिया में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं तो यहाँ एक अलग तरीके से और जब आप विदेश दुबई में क्योंकि वहाँ कंट्री अलग है सब रूल एंड रेगुलेशन अलग है तो वो कैसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं उसके लिए क्या सिस्टम है उसका लोग

तरीके से जैसे अगर हम जैन है तो जैन लोग कर लेते हैं पटेल है तो वो कर लेते हैं ब्राह्मण तमिल ग्रामीण सबकी महाराष्ट्र में आते थे अभी क्या है कि यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है मतलब क्या है कि थोड़ा परमिशन वगैरह लेना है तो क्या है लोग इतना इन्वॉल्व नहीं होते है लेकिन सबको जुड़े रहने के लिए एक छोटा सा गेट टू चलो हम पार्क में चले गए की दिवाली को मिलिए

तो ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम करके भी हमने वो हमारा क्या बोलता है हमने छोड़ा नहीं हमारा कल्चर हाँ। दुबई गवर्नमेंट हमें बहुत सपोर्ट करती है इसके लिए कि हमें कोई भी छोटा मोटा प्रोग्राम है तो यहाँ पे जहाँ पे गणपति सेलिब्रेशन भी बहुत अच्छा होता है जलारंग अच्छी होती है नवरात्रि उत्सव डिफरेंट अच्छा। जितने भी आते हैं, हम हम अपने देश में दूर है चलो हम यही पे है ऐसा ही हमको ये ये दुबई इज वेरी फ्री क्योंकि यहाँ पे कोई जात की कोई प्रॉब्लम नहीं है

अब सब लोग आराम से अपना अच्छे से पसार करते हैं और उसके साथ में भी हम दूसरे से जुड़े रहते हैं इंडिया का भी हमें कभी, कभी कभी इंडिया की याद आती है अभी नहीं है तो थे चलो हम साथ में कर ले चलता जी, है। जी. तो ऐसे चलती है इलेक्चुअल ऐसी ही है जी जी जी जी

शिल्पा जी बहुत तो अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दर्शक मित्र तो जो आपको देख रहे हैं उन्हें भी आपका जो इवेंट कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं किस तरह से विदेश में हम इंडियन कल्चर को बना के रखे हैं उसके बारे में आप बता रहे हैं तो जैसे कि हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम्स करते रहते हैं तो उसमें आइडिया भी आ जाता है पहचान भी बन जाता है तो फिर हम लोग रेगुलर हो जाते हैं तो ये तो अच्छी बात आपने बताया है और एक और बात पूछना चाहूंगा मैं जैसे की हमारे जीवन में काफी संघर्ष भी आते हैं

और अच्छे दिन भी आते हैं, बुरे दिन भी आते हैं दोनों चीजें चलती रहती हैं ज़िंदगी है तो धूप चलता नहीं भी आता है की चलो ये, हाँ। ये साथ दिया तो कोई इसमें साथ नहीं भी देगा तो ऐसे छोटे मोटे किस्से बनते हैं की कभी साथ किसी का रहता है कभी छुट जाता है फिर भी हमने जो तय किया

कि नहीं हमको तो करना ही है अगर किसी पांच लोग भी साथ देंगे तो भी करना है अगर कोई ज्यादा साथ मिलेगा तो भी करना है तो वैसे भी उसमें थोड़ी बहुत आती रहती है तो उसमें मुझे चंद्रिका बेन ने बहुत सपोर्ट दिया और साथ में हमने सोचा कि की जो भी है सोशल में हमको आगे तो बढ़ना ही है तो सोशल में ऐसे हम आगे बढ़े और कोई भी चीज जैसे हम समझते कि चलो छोटे थे तब पापा ने बहुत सपोर्ट किया

अभी मैरिज के बाद मेरे मेरी दोनों लड़कियां मेरे साथ में है तो एक जैसे हम बोलते हैं कि लड़किया का आगे बढ़ने के लिए बोलते हैं है। तो क्यों सब डे इज वुमन डे क्योंकि वुमेन के लिए स्पेशल डे है इज वेरी गुड लेकिन ऐसा नहीं है की एक ही दिन उसकी शुरुआत जो हमको कर रही है तो अपने फैमिली से करो आप अपनी फैमिली में लेडीज को आगे बढ़ाओ

और फिर आप उसको मौका दो कि वो क्या कर सकती है और उसके दिमाग में क्या है तो हुँ, एक ऐसे करोगे तो सब लेडीज को एक मतलब आगे आने का मौका मिलेगा तो ये जो है उसमें जैसे मैंने बोला कि आपको सपोर्ट इज वेरी मस्ट तो सोशल में भी ऐसा है कि सपोर्ट मिलता भी है कभी कभी नहीं भी मिलता है लेकिन टच हमारा जो ये ग्रुप है

उसमें सबकी तरफ से हमको सपोर्ट अच्छा मिला है स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत ऐसा ऐसा होता है है है लेकिन अभी तो हमारा ग्रुप चल रहा और आगे भी ऐसा है कि चलो साथ में करेंगे और करते रहेंगे तो साथ में सपोर्ट देने वाले भी मुझे चंद्री का बेनर बहुत अच्छा मिला है और हम लोग साथ में एक्टिव है और आगे भी एक्टिव रहेंगे बस यही है और फैमिली में, में, में, में करते हैं तो

ऐसा नहीं है कि सपोर्ट नहीं है फैमिली का सपोर्ट ये सोशल लाइफ में बहुत मिला है लेकिन कभी कभी क्या होता है कि परेशानी तो सबके जीवन में आती रहती है तो कभी कभी नहीं, नहीं, नहीं। नहीं जाता है लेकिन माशाला भी कुछ टच कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है सब स्मूथली जाता है और कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरी बेटी भी आज मेरे, मेरे दो बेटिया है वन वर्किंग है और एक सेकेंड ईयर कॉलेज में है वो भी कॉलेज है

वो भी मेरी मतलब मुझे जो है कि चलो मेरी लड़कियां भी आगे बढ़े तो दोनों लड़कियां भी ऐसी है कि बोले कि नहीं मम्मी हमारे घर में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम तीनों ही लड़कियां बोलती है कभी कभी हस्बैंड ऐसे बोलते हैं तो लेडीजा लग रहा है तो कभी ऐसा भी हो जाता है की चलो बच्चिया है लेडीज से उसको आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ के जो कुछ जितना भी है आप सोशली फैमिली में भी ऐसा नहीं है अगर आप लेडीज को मौका दोगे

तो मुझे लगता है वो सबसे ऐसा नहीं नहीं कि कर सकती उसको एक मौका देना चाहिए मुझे लगता है वो अपना काम अच्छी तरह से हमारे साथ में कितनी एक्टिव रही, रही अभी, अभी मेरे साथ में पूरे हम तीन दो लोग कितनी मेहनत करते हैं उसको आगे बढ़ाने <laughs> के लिए साथ में मेरे साथ में हमेशा रहती है <laughs>

जी जी शिल्पा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तो जिस ग्रुप के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं उनको कभी कोई चीज पसंद आता है कोई नहीं आता है तो उसमें बहुत सारी चीजें हमें एडजस्ट करनी पड़ती हैं तो वो चीजें हमेशा रहती हैं इवेंट में जितने लोग हैं उतनी उनकी अपनी इच्छाएं अपनी हॉबीज होती है तो उन सभी को फुलफिल करना तो मुश्किल है लेकिन मोटे तौर पर जो एजेंडा बनेगा एजेंडा के हिसाब से अगर हम लोग चलते हैं तो दोनों पार्टी खुश हो जाते हैं ये आपने बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया और साथ ही साथ फैमिली में उतार चढ़ा तो आते रहते हैं कुछ ना कुछ चीजें

बनी लेकिन फिर भी हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे चलते हैं तो काम आसान हो जाता है तो जिस तरह से इवेंट में आपको चंद्रिका जी आपको हेल्प करती है तो आपको अच्छा लगता है

बहुत सुंदर एक्सपीरियंस शिल्पा जी आपने हमारे साथ शेयर किया कि कैसे पहले शुरू में आपने छोटे छोटे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए और फिर धीरे धीरे फैमिली गेट टुगेदर करके आपने अपने ग्रुप को एक बड़ा रूप दिया और आपके इस छोटी सी कोशिश में आपके साथ आपके सपोर्टर्स भी रहे और दुबई की गवर्नमेंट ने भी आपको बहुत सपोर्ट किया

और आपने एक सुंदर मैसेज भी हमें दिया कि सभी को अपने घर की लेडीज को सपोर्ट करना चाहिए उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए जिससे वह भी समाज में अपनी पहचान बना सके इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं

ना था ये भेद नहीं था खोलना ओ ढोलना ओ ढोलना अब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना कुछ तुम बोलो कुछ हम बोला

अब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले अब तक, तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना।

बड़ी मुश्किल से इस घर में हमको पागल ना कर छोड़ना ना छोड़ना और कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना ला ला ला ला ला। कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले ओ ढोलना कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है

ढोलना ढोलना ओ ढोलना ओ कब तक चुप बैठे हम तक कुछ बोलना कुछ तुम तंग कुछ हम बोल ओ ढोलना

कर मन भर माए नैना बांधे ये डरिया कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर गाड़ी हाकन दे हाकन दे

चाल बढ़ेगी तो महक उठेगा तोरा अंग हो तंग करने का तो से नाता है गुजरिया तंग कर

नाता है गुजरिया

नैना बाधे ये डगरियान भर माए नैना बांधे ये डगरिया कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर गाड़ी हाथ ले

तो चंद्रिका जी एक और बात पूछना चाहूंगा कि कोई इवेंट के बारे में बताइए जो आप दोनों ने मिलकर जो ऑर्गेनाइज करते हैं उसमें जो किसी एक इवेंट का पूरा डिटेल्स बताइए उसमें क्या क्या चीजें हुआ आपको कैसे लगा क्या क्या <laughs> एक इवेंट का थोड़ा सा रूप बताइए <laughs> मैं और शिल्पा जी रिश्ता में और हम दोनों हाँ। जबी से काम कर रहे है तभी से हाँ। एक दूसरे का दिल्ली

मैं बोलू इससे पहले उसके सोचा जाती है वो बोले इससे पहले मुझे सोचा जाती है ऐसा ही है हमारा तो कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि शिल्पा जी ने ये गलत किया उसको शिल्पा जी को ऐसा नहीं लगा कि

चंद्रिका जी ने गलत किया इसे कुछ नहीं लगा तो बहुत अच्छी बातें हैं बहुत अच्छी बात है और किसी इवेंट के बारे में बताइए पूरा डिटेल क्या क्या हुआ ऐसे क्या क्या प्रोग्राम्स आपने किए सत्संग का कोई अरेंजमेंट आपने किया उसके बारे में बताइए जहां आपको बहुत आप अच्छा हम लोग लो, नवरात्रि के आठम हमारा घर पे करते है घर में सब लोग नवरात्रि के आठम के दिन बहुत सब लोग लड़किया लोग आती है औरत लोग भी आती है बहुत पैसा करते है सब लोग गरबा खेलते हैं

और सबको गिफ्ट देते हैं, सब बिंदी लगा के माता जी की गोहिणी की तरह से तभी बहुत आनंद आता है हम लोगो को और हमारे घर पे जलाराम जयंती होती है तभी 300-400 लोग आते हैं अच्छा अच्छा अच्छा तभी बहुत सपोर्ट मिला है हमको हुँ, और ये काम करने के लिए मेरे हसब का भी सपोर्ट बहुत है अच्छा, तो अच्छा बोला कहते तुम आगे बढ़ो बहुत बढ़िया बहुत सुंदर और

आप कुछ गाते वगैरह है कि नहीं सत्संग में गीत वगैरह गाते, गाते हैं <laughs> आप कभी कभी गाते हैं। जो आपका पसंदीदा बक्ति वगैरह दो लाइन सुनाई हमें मेरा गुरुदेव की गा रही हूँ हाँ हाँ हाँ

जला धन्य धनिया भूमि सौराष्ट्री रे रुड़ा बीरपुर गाम उतो भक्ति व काणु जला राम

पापा तास साधु के नोता संतरे तो हो तारे के राे उ तो भक्ति व काणु जला रामी रे बापा नोता सौकर के न सेठ यारे ए तो होता तो एक गरीब मानव रे उ तो भक्ति व काणु जला राम बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया

जी धन्यवाद शुक्रिया आपने जलाराम बापा को याद किया अपने गाने में और दो चार शब्द भी उनकी अगर हम लोग लेते हैं तो अपने आप में एक खुशी मिल जाती है तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं फिर से डॉक्टर बरका जी आ गए हैं तो एक गीत सुनते हैं उसके बाद शिल्पा जी से बातें करेंगे और इन फ्यूचर प्लान क्या है उनके बारे में <laughs> जी डॉक्टर बर्खा तो आज मैम लोग एकदम भक्ति रस में डूबे हुए हैं तो उनको उसी

उनके भक्ति रस वाले गीत सुनाती हूँ oh, <laughs> जी तुमको पुकारी बारम्बारोक मुरली बाली तुमको पुकारि बारम्बार रोकहा मुरली बाली मुरली बाली नंद दुलारे, के

हो वाले तुमको पुकारि बारम्बारों hmm. का ना मुरली वाली विषिका प्याला मेरा पी गई प्रभु का ध्यान लगा की ओ काना प्रभु का ध्यान लगा के

को अमृत दिया बना कर मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा की रख ली तुमने लाजो काना, काना मुरली वाले तुमको पुकारे बारम्बार रोकान मुरली वाले

डॉक्टर <laughs> भट्ट बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया मुरली वार्डी का गीत सुनाने के लिए और बड़ा प्यारा साथ गाना का कोई भी गीत हो जब सुनते हैं तो मन एकदम डूब जाता है रस में तो बहुत ही अच्छा सुनाया

चंद्रिका जी आपने अपना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया कि किस तरह आप और शिल्पा जी इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं उन्हें इंजॉय करते हैं फैमिलीज का गेट टुगेदर करते हैं उनमें उमंग उत्साह भरते हैं तो चलिए हमारी यही शुभ भावना है कि आप अपना कार्य यूं ही करते रहें और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते रहें इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं

सबके कदम देखो पम तमेखो ऐसे गीत गाया करो कभी खुशी कभी गम गम पम हस और हसाया करो उठी सबके कदम देखो पम रामी ऐसे गीत गाया करो कभी खुशी कभी गम गम कर राम राम और हंसाया करो

दिन और वो प्यार नहीं कोई मुझे में मिला से हम, हम और तुम शोला बन जाया करो कभी खुशी कभी हंसो और हंसाया करो उठी सबम देखो रंग बम बम्बा हजी ऐसे गीत

खुशी का भी गमधम कर

के जहां मेरा जब हम तुम। तुम हम तुम बन गए हैं सनम तुम मेरे घर आया करो कभी खुशी, कभी खुशी गम पम पम हस और करो उठे सबके कदम देखो सब पम पम जी ऐसे गीत गाया करो कभी खुशी कभी गम तुम तारा

कदम तो देखो रम पम पम से गीताया करो कभी खुशी कभी गम कर रम पम, पम, पम हंसो और हंसाया करो

प्यारे दिन और वो प्यारी रातें याद हम प्यारे मुलाकातें नहीं कोई गम मुझे मुझे नहीं है है जिंदगी मिला जब से थे हम हम और तुम शोला बन जाया करो कभी खुशी कभी गम पम पम हंसो और हंसाया करो उठी सब पे कदम देखो रंग पम पम आज ऐसे गीत गाया करो

खुशी <im> कभी <im> <im> <im>

जीना इसी का नाम है माना अपनी जेब से फकीर है फिर भी आरोप के हम अमीर हैं माना अपनी

देव से फकीर है फिर भी के हम अमीर हैं मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी जले बाहार के लिए वो जिंदगी किसी को हो ना हो हमें तो ऐतबार जीना इसी का नाम है

शिल्पा जी से मैं फिर से आपको जोड़ना चाहूंगा शिल्पा जी एक और बात पूछना चाहूंगा इन फ्यूचर हम लोग अभी जैसे लॉकडाउन के बाद क्या स्थिति वहाँ पर है क्या इंडिया में जिस तरह से लॉकडाउन में सब बंद है तो क्या दुबई में भी बंद है सब कुछ या कैसा है उसके बारे में नहीं नहीं यहाँ पे भी लॉकडाउन रहा था दो तीन महीने पहले भी था सीरियसली लॉकडाउन हुआ था लेकिन अभी क्या है की लोग हो गए है

कि अच्छा ये अच्छा। जो प्रॉब्लम से वो कभी खत्म होने वाली नहीं है हमको खुद अपनी केयर करनी पड़ेगी यहाँ था टाइमिंग टेम्पल वगैरह है उसका उसने कट डाउन सब लिए है जिसे मॉर्निंग में हाफ एन आवर और आफ्टर इवनिंग हाफ एन अवर है वहां पे टेम्पल और वैसे भी पार्क वगैरह बीचिस वगैरह सब में थोड़ा थोड़ा लोग

मतलब जाने लगे हैं ऐसा नहीं है कोई घर पे बैठता है वैसे भी लोग खुद को ही अपना ये जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी कोई इसकी क्या बोलेंगे जिम्मेदारी कोई नहीं ले सकता है खुद की रक्षा आपको खुद को करनी पड़ेगी चाहे वो इंडिया हो या दुबई तो कहीं पे जाओ अपना खुद का केयर करो वैसे भी यहाँ पे बैठे बैठे मतलब गवर्नमेंट भी क्या करेगी चीज को ख्याल करना हुँ. है वो खुद का तो यहाँ पे थोड़ा पहले था थोड़ा स्ट्री अभी थोड़ा थोड़ा सब लोग जा रहे हैं अपनी तरफ से और अपनी

केयर कर रहे हैं बाहर जा रही है मॉल में भी है सुपरमार्केट वगैरह में भी देती हैं और बाहर भी तो नॉर्मल है ऐसा नहीं है कि चलो लॉकडाउन में है ऐसा नहीं फील होता है जी जी, जी। तो चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया धीरे धीरे इसको है हैबिट में डालना पड़ेगा हम सभी को और इसमें मान के चलना पड़ेगा नया तरीके से वो नहीं स्टार्ट किया है वो लोगो ने स्कूल एंड कॉलेज वगैरह जो है तो स्टडी

रही है तो वहाँ पे ऑनलाइन वगैरह चलता है लेकिन जो पब्लिक का जो नॉर्मल जो है थिंग्स वो वगैरह तो नॉर्मल स्टार्ट हो गया है

उसमें कोई चेंज नहीं, नहीं है सब लोग अपनी तरह रहे हैं जी जी जी शिल्पा जी बहुत अच्छी बात आपने बताया क्या सिचुएशन है वहाँ पर और स्कूल कॉलेजेस वगैरह जो है अभी बंद है फिलहाल ऑनलाइन चल रहा है और बाकी छोटी छोटी चीजें जो है जैसे मंदिर वगैरह आधा घंटे के लिए खुल जा रहे हैं और कुछ मॉल्स है वो भी कुछ समय के लिए खुल जाते हैं तो लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके जो भी नियम बताए गए उस अनुसार फॉलो कर रहे हैं तो आइए एक और बात पूछना चाहूंगा जैसे की हमारे बहुत सारे जीवन में हम सभी खुश रहना चाहते हैं और हमारे हैपी मूवमेंट बहुत

तो गिनती के आते हैं कभी फेस्टिवल में हम बहुत खुश हो जाते हैं फेस्टिवल की तैयारी करते हुए खुश होते हैं फेस्टिवल मनाते हुए फिर से हम एक मायूस फील करते हैं हल्का फील करते हैं तो आप अपने आप को जैसे कि कुछ तनाव है या कुछ भी चीज ऐसी जो सिचुएशन आती है ऐसे में आप अपने आप को खुश कैसे रखते हैं आपका खुशी का राज क्या है <laughs> सीक्रेट ऑफ है तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो

जी जी जी यही सोच लगता है जी जी जी आशिल्पा जी आप क्या सीक्रेट है आपका खुश रहने का खुश रहने के लिए बेन की साथ में सहमत हूँ खुशी है जो पॉजिटिव अगर आप पॉजिटिव सोचोगे ऑटोमेटिकली आपको हैप्पी मिल जाएगी हैप्पीनेस पॉजिटिव में ही है जो अगर आप सोच अच्छी रखोगे कि तो सब कुछ आगे भी अच्छा

अगर आप पूरा दिन मायूस होके अभी तो अभी लॉकडाउन है तो क्या करेंगे कैसे होगा ये सब सोच सोच के हमारा पहले की तरह जैसे हम भी पहले सत्संग सबके घर जाके करते थे फेस्टिवल मनाते थे तो अगर हम ये सोच के बैठ जाएंगे कि अभी क्या दिन आ गए हमको सब जा भी नहीं सकते तो वो भी एक लिमिट तक रहता है उसका भी समय खत्म हो जाएगा और नया अच्छा समय आएगा लेकिन सोच इज पॉजिटिव इज मस्ट की हमको पॉजिटिव ही हमेशा सोच

चलो तो हमारा भी अच्छे दिन वापस आ जाएंगे इनके प्रेयर, प्रेयर के साथ में सब लोग साथ में सब पॉजिटिव सोचो और सब कुछ अच्छा हो जाएगा अगर निराश होगी तो फिर आगे नेगेटिव सोच में क्या होता है की नेगेटिव इतनी बड़ी हो जाती है तो सब नेगेटिव सोचते तो फिर वो करते हैं ना उसमें भी डाउट आने लगता है <laughs>

जी शिल्पा जी बहुत अच्छी बात आपने बताया और जितना आप सकारात्मक सोचते हैं उतना ही आपको खुशी होती है सकारात्मक सोचना बहुत जरूरी है और हैप्पीनेस का मूल मंत्र यही है कि सकारात्मक रहें और आपको खुद ब खुश खुशी मिलेगी जी दोस्तों खुश तो सब रहना चाहते हैं लेकिन फिर भी खुशी हमारी गायब हो जाती है थोड़े समय के लिए ही हम खुश रह पाते हैं

तो आज शिल्पा जी ने और चंद्रिका जी ने हमें एक मूल मंत्र दिया है कि अगर हमेशा खुश रहना है तो हमेशा पॉजिटिव रहें कभी भी अपने माइंड में नेगेटिविटी ना आने दें तो जो काम आप कर रहे हैं उसमें भी सफलता मिलेगी और खुशी भी गायब नहीं होगी इन्हीं शुभ आशाओं के साथ हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं

जाना मैंने तुझे प्यार की याद सारी दुनिया के आगे एक प्यार किया तुझे देखा बस तेरे

ते काऊ के हारे जो जगाऊ अगर तुम कहो

मैं चुगनुओं के पीछे जाऊं ये रंग है वो रोशनी है तुम्हारे पास दोनों लाऊं जितने खुशबूएं बाग में मिले आ, जितने खुशबूएं बाग में मिले मैं लाऊ वहां पे कि तुम हो जहा जहां पे तिपल ठहरू मैं तुमसे

I'm sorry. Okay.

बात पूछना चाहूंगा शिल्पा जी आपसे कि जैसे हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं

विदेश में जब ट्रैवलिंग करते हैं तो हम अपना जो है बैग बैगेजेस तैयारी करके ले जाते हैं तो ट्रैवलिंग में आप किस बात का ध्यान रखते हैं क्या आप इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि ट्रैवलिंग अक्सर हम लोग जैसे भारत हम लोग विदेश जा रहे हैं तो वहाँ पर हमें कुछ अगर नहीं मालूम तो हमें पूछना पड़ता है बहुत सारी दिक्कतें आती है तो आप ट्रेवलिंग करते वक्त किस तरह अपने आप को मैनेज करते हैं क्या दिमाग में रखते है की आपका यात्रा बहुत सुखद हो ट्रेवलिंग में मेरे हिसाब से जो हम लोग जाते हैं तो हमारे पास

ऑफ कोर्स वगैरह तो रहता है हमारा आईडी अगर इंडिया जाते हो तो हमारा अच्छी हो गई कार्ड है तो वो इंटरनेशनल चलता है तो चलो कार्ड अच्छा अच्छा। ऐसा पास रखो की चलो इंटरनेशनल कहीं पे भी आप खर्च करो तो आपको ये फैसिलिटी मिल जाती है और मस्ट इंश्योरेंस इंश्योरेंस भी आपको ऐसा ही यूज करो की जो

पे जाओगे तो आपको अगर कोई भी छोटा मोटा प्रॉब्लम आया तो आप उसको यूज कर सकते हो हमारे साथ में उसकी हो गया और वो थोड़ी हो उसको फॉरन वहां पे जाना पड़ा तो वो, वो एक तो लेडी प्रेगनेंट उसकी बच्ची छोटी तो ऐसे ही अगर कुछ प्रॉब्लम जाती है तो क्या बोलते आप में कोई इंश्योरेंस अच्छा है या तो फिर जानकारी ऐसी कुछ है की

तो क्या है वो आसान हो जाता है रास्ते तो एक मेरे ख्याल से तो सबकी आईडी मस्ट है फिर वो

मेडिकल वगैरह भी अच्छा सा होना चाहिए जो सबके इंटरनेशनल में चल रहा है और बाकी का तो जो हमने मेडिकल वगैरह है तो हमारे को मेडिकल किट वगैरह जो छोटा मोटा हम साथ में रखते, तो जी जी चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया क्यूँकी ट्रेवलिंग जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और आपको उन सारी चीजों का आपके पास रखना है डॉक्यूमेंट्स को और साथ ही साथ आपके पास करेंसी का जो है वो इम्पोर्टेंस बहुत रहता है तो आप हमेशा अगर जिस जगह पे जा रहे हो उस जगह की करेंसी

आपके पास होनी चाहिए अगर नहीं है तो आप एक्सचेंज करके अपने पास रखिए अदरवाइज आजकल जो कार्ड सिस्टम है कार्ड सबके पास नहीं होगा तो आपको करेंसी जरूर अपने पास रखना है ताकि कुछ भी हो जाए तो आप उसका यूज कर सकें। तो ये बहुत ही अच्छी बात शिल्पा जी ने बताया थैंक यू सो मच शिल्पा जी और आशा करता हूँ आपको अच्छा लग रहा है और चंदिका जी मैं चाहूंगा की एक छोटा सा मैसेज जरूर कोट करें आप एक संदेश के रूप में आप क्या बताना चाहते है लोगो को बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं हम लोग संदेश में दिखाना चाहूंगी

आपकी चैनल में से हमको बहुत अच्छा मौका मिला और भी मिलेंगे अच्छा काम करें कोई मेरा जी, से। जी, जी जी जी जी और ज्यादा खुश आप कब हुए थे बहुत ज्यादा खुश वैसे अभी भी खुश ही है लेकिन जो एक जैसे यादें रहती ना वो चीज याद करते ही बहुत होती है आ, ऐसा आ, कुछ आ, ओ, याद ही है यही थी फर्स्ट टाइम मेरी दादी बनी अभी मेरी बहुत खुशी हुई थी जी जी जी जी क्या बात है क्या बात है

तो उस समय की कुछ बातें बताइए कुछ जो खुशी के पल थे उसको कैसे आपने सेलिब्रेट किया क्या आपके मन में विचार आए <laughs> मन में विचार तो बहुत अच्छा आया कि चलो अच्छा भगवान का शुक्रिया कि अप को बस यही दिन दिया अच्छा की अपन कोई दादी करके बुलाएंगे मेरी दो मोतिया है <laughs> वो भी वोर में है मेरी दोनों मोतिया <laughs> <laughs> मेरा बेटा ने जब मुझे बताया की चलो मम्मी मैं पापा बनने वाला हूँ मेरा बेटा तभी बहुत खुशी हुई थी

के साथ क्या होता है चलिए एक बहुत अच्छी बात आपने बताया और हर व्यक्ति को जो है अपने घर में कोई भी मेहमान नया आता है तो उसके लिए हमें बहुत खुशी होती है बहुत ही अच्छा लगता है शिल्पा जी आपके खुशी के मोमेंट्स में एक कोई मोमेंट्स के बारे में बताइए कोई एक मोमेंट आप शेयर कीजिए जहाँ पर आपको लगता है सरप्राइजिंगली आप बहुत है वाह यस ऐसे करके

खुशियाँ ऐसी है की अगर छोटी छोटी पल में भी हम ले जाएंगे तो सोचेंगे तो वो भी खुशी है बड़ा सा मुझे जब खुशी मिलती है जब हमारी कोई भी हमारी बच्चिया हमारी फैमिली जो हमारे अक्सर के हिसाब से आगे बढ़ती है तो हुँ, हुँ. बहुत खुशी मिलती है कि चलो तो हमको जो वहाँ पे जहाँ पे बच्चों को पहुँचना चाहते है वहाँ पे बहुत वो पहुँच गए हैं

तो एक खाइश जो थी चलो हो जाएंगे चलो उसको भी एक अपनी समझ से जिम्मेदारी निभा रहे हैं अपनी समझ से तो वो एक जो पल है वो सबसे खुशी का पल है और एक माँ बाप की सेवा का मतलब मेरे लिए तो हमेशा वही है कि चलो मम्मी पापा के हमेशा उसके साथ में रहो हम हमेशा उसकी विश करो खत्म करो उसकी सब इच्छा पूरी हो जाए वहाँ वो लोग दुबे काफी टाइम आ गए है

वो हैप्पी है तो उसको हैप्पी देखना like मेरे लिए है कि चलो वो लोग हम जिससे हमारा हो सकता है हम उसकी करते हैं उसको याद करते हैं उसको कुछ देखना चाहते हैं बच्चियां सेट हो जाए हम सेट हो जाए तो वही तो मेरे लिए तो वही है कि की

जब पूरी हो जाती है तब जी जी जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया चले जाते जाते डॉक्टर बरखा एक गीत के साथ हम लोग पूरा समाप्त करेंगे तो आप एक गीत सुनाइए छोटा सा <laughs> जी

भक्ति गीत से शुरुआत की है उसी से अंत करते हैं दोनों मैम शिलवा मैम और चंद्रिका मैम के लिए हाँ, गहरी गहरी नदी ना नाव विच धारा है गहरी गहरी नदी ना नाव विच धारा है तेरा ही सहारा प्रभु तेरा ही सहारा है तेरा ही सहारा प्रभु तेरा ही सहारा है गहरी गहरी नदी नाव विच धारा है तेरा ही सहारा प्रभु तेरा ही सहारा

है तेरा ही सहारा प्रभु तेरा ही सहारा है प्रभु मोहे छब तेरी लागे अति प्यारी है चरणों में जाओ नाथ बल बल हरी है बल बल हरी है रूप तेरा देखकर शांत चित्त धारा है

बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत अंदर भजन आपने अपना है <laughs> चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही शिल्पा जी ने अपना

इवेंट ऑर्गेनाइजेशन जो करती हैं उसके बारे में बताया उनका एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे साथ में किस तरह से विदेश में ये काम होता है और साथ ही साथ चंद्रिका जी ने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया उनको खुशी कैसे मिलती है और उनको सबसे ज्यादा खुशी कब हुई थी वो उन्होंने बताया और इसके साथ डॉक्टर बरका ने हमें तीन चार गीत भक्ति के सुनाये तो बहुत ही अच्छा लगा आशा करता हूँ आप सभी को भी अच्छा लगा होगा इन शुभकामना के साथ आप सभी खुश रहे मस्त रहे ऐसी शुभकामना करते हैं मंगल कामनाएं करते हैं फिर मिलेंगे इस वादे के साथ सलाम नमस्ते

तो चलिए दोस्तों हम इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आप सबको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा और हम आज के हमारे सभी मेहमानों का भी दिल से धन्यवाद करेंगे कि वो आज हमारे बीच में आए और अपने एक्सपीरियंसेस से गीतों से हमारे इस एपिसोड को और भी सुंदर बनाया

तो फिर मिलेंगे दोस्तों कुछ नई बातें मुलाकातों के साथ तो खुश रहिए गुनगुनाते रहिए और ईश्वर का धन्यवाद करते रहिए

नजरे

जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है इश्क फिर समझिए इश्क की जी फिर समझिए समझ जिंदगी क्या चीज

खाई <Gülüyor> मौसमोषा <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor>

झुकतिया को पता है मैं कशी क्या चीज है इश्क कीज फिर समझिए इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या जी

कह ना पाए उनसे हाल